नारायण नारायण आज का विषय है मैं किसी का दुख देख नहीं पाता बहुत लोग आए जो आए हुए हैं उन्हें भोजन कराएं और भगवान का नाम लेते रहें ये तीन बातें मुझे बहुत पसंद हैं ये तीन बातें जो करे उसके जीवन में उसे कभी भी किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होगी जो मेरा स्मरण करते हुए गृहस्थी चलाता है उसकी गृहस्थी में मैं हूँ मेरा आदमी गृहस्थी में लापरवाही करे यह मुझे अच्छा नहीं लगता बल्कि उसे तो औरों की अपेक्षा गृहस्थी में अधिक दक्षता बरतनी चाहिए जो कमी है उसकी चिंता न करे जो अधिक है उसका ममत्व न रखे जो जैसे आता है वैसा खर्च करता है और ऐसा मनुष्य मुझे सब देता है मैं अपनी गृहस्थी ठीक से नहीं कर पाया लेकिन दूसरे की गृहस्थी उचित ढंग से कर पाता हूँ ऐसा नाहक का झंझट मोल लेने की मुझे आदत है मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और खाने वाले लोग बहुत थे लेकिन मैंने कभी चिंता नहीं की मैंने आज तक पैसे के लिए किसी के भी आगे लाचारी से जबान नहीं खोली कल अगर कोई एक लाख रुपए मेरे बिना जाने लाकर मेरे सिरहाने रखते, तो मैं उन्हें विष्ठा के समान फेंक दूंगा और खुद की मेहनत से चार आने कमाकर पेट भरूंगा। मेरा जी करता है कि एक लंगोटी लगाएं, हनुमान जी के मंदिर में रहें भिक्षा मांगें और अखंड नाम स्मरण करते रहें यह करने के लिए कौन तैयार है मैंने नाम स्मरण करते रहने का मेरा निश्चय कभी नहीं छोड़ा मेरे मन में यद्यपि गरीबों के प्रति ही अधिक अपनापा है फिर भी गृहस्थी में दीन अवस्था कभी अच्छी नहीं लगती दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से भीख मांगने में मुझे कभी शर्म नहीं आई व्यवहार की दृष्टि से मुझ में एक ही दोष है कह कि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता मुझ में प्रेम के सिवाय तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा मेरे भीतर से प्रेम निकाल लिया जाए तो फिर मैं ही मैं हूँ ही नहीं अर्थात में कुछ नहीं बचेगा मैं केवल माँ का प्रेम जानता हूँ मेरे यहाँ जो लोग आए उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे मायके आए हैं वे वापस जाने लगें तो उनकी आंखों में आंसू आने चाहिए दूसरे को हमारा आधार लगना चाहिए मेरे कारण कोई भी बात घटती नहीं जो बातें होने को हैं वे होती ही रहती हैं लेकिन बातें घटते समय मेरे अस्तित्व से एक आधार है ऐसा औरों को लगना चाहिए मैं नहीं जानता कि मैं अब कितने दिन जीवित रहने वाला हूँ मैं भविष्य में जीवित रहूं या ना भी रहूँ जो मैंने शुरू में बताया है वही अंत में कहता हूँ तुम जैसे भी हो भगवान का नाम स्मरण करना कभी मत छोड़ो राम सब पर कृपा करें यही मेरी उनसे प्रार्थना है मैं जानता हूं कि आप सब मेरे लिए अपनापे के कारण बहुत कष्ट करते हैं इस मेहनत और कष्ट का बदला तुम्हें राम ही देंगे तुम सब आनंद में रहो यह मेरा तुम सबको आशीर्वाद है नारायण नारायण